अध्याय से छ अध्याय प्रथम अध्याय में मध्यवर्ती ष्ट में तत्पार्थ आया और अंतिम पदार्थ अध्याय छ्याय तत्व कहानी का दोनों की एकता असी जो वाक्यर्थ को बताने के लिए आगे प्रथम मध्यम हो षटको स्तम तत्पदार्थ हो तो प्रथम षटक मित्व पदार्थ और मध्यम षटको में से अध्याय तत्पदार्थी अंतिम तो षटको वाक्या तत्व्यात्वता प्रधान सम्य प्रधान यस्म षटके अंतिम षटक में सम्य ज्ञान प्रधान अद्न आरभ्य आरम करते तीम षट अवतिर ईश्वर व्यवहित वृत्तम की क्षेत्र क्षेत्र के क्षेत्र अध्याय अंतिम षठ अंतिम अंतिम के प्रथम अध्याय त्रयदश अध्याय अवतिर इच्छु अवतरण करना चाहते हुए भगवान वास्यकर व्यवहितम वृत्तम जो अतीत में कहा गया व्यवहित उसको कथन करते है अतीत में सप्तम कहा था सप्तम अध्याय सूचित द्वे प्रकृति ईश्वर ईश्वर की दो प्रकृति कही गई त्रिगुनात्मी का अष्टता भिन्ना अपरासार हित अपरा चन्या जीवभूता क्षेत्र लक्षण ईश्वर आत्मिका ये दो कह गयी भूमि राप नलो वायु खम्भनो बुद्धि अहंकारिन्ना प्रकृति रष्ट था ये पहले कहा प्रकृतिं अपरेय मित महाद जगत ऐसे में कह गयी दो एक त्रिगुणात्मक अपरा है और एक परा है जो के। में प्रकृति दयास स्वातंत्र बार ईश्वरस्य प्रकृति ईश्वर की स्वतंत्र में भूमि उक्ता सत्ता प्रकृतिर अपरा अथ हेतु ये भूमिरा पुनलोवायु कहा गया है। अपरा अ संसार हेतु इतस्त इदीता कहे गई परा प्रकृति प्रकृति मनक्रांति परा चीवभूता परेतु पर ईश्वरात्मिका क्यों है क्षत्रण किम ईश्वर से प्रकृति प्रकृति क्यों कही गये इतिहास के कारण तो कारण है याध्याम ईश्वर जगत उत्पत्ति स्थिति लय हेतुत्व प्रतिपद्यति ये दोनों प्रकृति के द्वारा ही उत्पत्ति स्थिति प्रलय हेतु को प्राप्त करता परमात्मा वृत्तम अनुदय वर्तिष्यम अध्याय आरम्भ प्रकार आरंभ महा सप्तम अध्याय में कहा गया था उसका अनुवाद करके आगे कहे जाने वाले त्रयदश अध्याय आरम्भ का प्रकार कहते तत्र क्षेत्र क्षेत्र ज्ञा लक्षण प्रकृति निरूपण द्वारा ना यहाँ भी कहेंगे क्षेत्र और क्षेत्र ज्ञा लक्षण दो प्रकृति के द्वारा तद्वत ईश्वर से तत्व निर्धारण तदवतः ऐसे प्रकृति वाले ईश्वर का तत्त्व निर्धारण निश्चय करने के लिए क्षेत्र अध्याय आरम्भ किया जाता है व्यवहित सम्बन्ध उत्तर अव्यवहित तम विभक्षु अव्यवहित अनुबदती व्यवहित सम्बन्ध सप्तम अध्याय के साथ कर दिया करके अव्यवहित अव्य पूर्व हे द्वाद्या तम का संबंध जो अतिदश्या में गया था उसका अनुवाद करते पहले भगवान भाषीकर अतिथ अनाराय चिष्टा सर्वभूता सन्यासीनाष्ठा यथा ते वर्तन उतम अध्यक्षाचर होता नाम यहाँ से लेकर के अध्याय समाप्ति तक तत्व तो की जो सन्यासी की निष्ठा है जैसे वो रहते वो पहले कहा गया है ठीक है में निष्ठा उगता ये निष्ठा कही गई निष्ठा में वो वह थे। यथाते थे वर्तन थे। जिस प्रकार रहते स्वभाव तो ज्ञानी उसी धर्मयुक्त होकर रहते साधक मुहमुखी को प्रयत्न पूर्व धर्मों को अपने मिलाने के लिए कहा गया वर्तन्ते वर्तनते धर्म जातम अनुतिषंती स्वभावत धर्म अनुसार करते तथा प्रकार उतमशित अव्यता का अनुवाद करके तेन उतर संबंध संगीरते उसके द्वाद्याय में जो कहा गया है उसके अर्थ के साथ त्रयस का संबंध कथन करते कत् नुक्ता यथोत्थ धर्माचरण भगवत प्रियाम अर्थ्याय आर तत्व का धर्म कहा गया तो किस तत्व से युक्त हो कर के यथोत तो धर्म आचरण करने से भगवान के प्रिय होते हैं इसको बताने के लिए यह अध्याय में किया जाता है ठीक है तत्व ज्ञान न उक्तार्थे न समुचार्थ चकार तत्व ज्ञान कैसे ईश्वर तत्व निर्धारण अर्थेन थव निर्धारणात्मक तत्व ज्ञान समुचय के चकार दिया कुन से तत्व समुचय चकार एवं अर्थ अयम अध्यय आरभ्य थे एवं अर्थ ये तो पहले कहा है ईश्वर तत्व निर्धारण करने के लिए आरंभ किया जाता है और दूसरा ये हो गया किस तत्व ज्ञान से युक्त होकर के इसे अनुष्ठान करते है <coughs> जीवा नाम सुख दुखादि प्रतिक्षेत्रम प्रतिक्षेत्र भिन्ना कम ये ना शंका स्वाभाविक है जीवसो सो सुख दुख भेद भजन्ते इति सुख दुख भेदभाजा कोई सुखी कोई दुखी कोई अधिक सुखी कोई कम सुखी कोई बहुत दुखी कितने प्रकार है प्रति क्षेत्र क्षेत्र प्रति प्रत्येक के शरीर में अलग घन्ना है अलग सब दुख कोई जन्म होता है कोई मरता है कोई सुखी कोई दुखी तो न अक्षर है निकम अक्षर ब्रह्म के साथ एक कैसे होगा <impatiently Report> ब्रह्म के साथ एक हो तो सब जीव एक प्रकार होना चाहिए बिना बिना कैसे इतना आसंख्य संसार से आत्म धर्म तो निराकृत संघात निष्ठतम वक्तु संघात उत्पत्ति प्रकार महारे संसार धर्म अलग, अलग अलग है संसार धर्म को अलग अलग, अलग धर्म को देख करके आत्मा में भेद सिद्ध करना चाहते संसार धर्म अलग है उसको देख करके आत्मा भेद सिद्ध करना चाहते संसार आत्म धर्म नहीं आत्मा का धर्म नहीं तो आत्मा का भेद कैसे होगा धूम पर्वत का धर्म है तो पर्वत में वन सिद्ध करेगा क्रद सिद्ध करेगा यदि संसार आत्मा का धर्म होता तो संसार भिन्न होने से आत्मा में भी भेद सिद्ध होता संसार आत्मा का ही धर्म नहीं तो संसार सुख दुख को देख करके आत्मा के भेद कैसे करना संसार में आत्मधर्म तो निराकरण करके तो संसार भी किस में संघात निष्ठादी संघात संघात में ही सुख दुख आत्मा जन्म मरणादि आत्मा में नहीं इसको कहने के लिए संघात उत्पत्ति प्रकार मत की उत्पत्ति कैसे पहले कहते प्रकृतिश्च प्रकृति त्रिगुणात्मिका सर्व कार्य कर पुरुष से भोग अपर्गा कर्तव्य तयाद इंद्रिया संघन्य थे प्रकृति है? है प्रकृति सर्व कार्य करण विषय परिणत वही प्रकृति का परिणाम का परिणाम होकर के पुरुष से भोग अपर्गार्थ कर्तव्य पुरुष को भोग देना इसके लिए प्रकृति स्वयं देह इंद्रिय न तन्माचीत तय कर्तव्यता के लिए प्रकृति से न्लोक शरीर निर्देशा तस् उत्पत्तिव्या संघात उचित है और शरीर इधम शरीर कौन ते क्षेत्र में शरीर को क्षेत्र कहेंगे तो शरीर का निर्देश किया गया तो शरीर की उत्पत्ति कहनी चाहिए संघात उत्पत्ति क्यों कहते ऐसा संघ्रांत कहते शरीरम ये आगे इधम शरीर कहेगी संघात को कहते तदैत श्री भगवान ये संघात ईश्वरी उसके अर्थ भगवत वचनम अवतार है इसी अर्थ भगवत वचन कर अवतरण करते तदेतत तत्र संघात संघात अन्यन आत्मा तदेतवान वाच्य दृष्टा निर्दशते से भिन्न होता है संघात दृष्टिदृश्यात्मकृश्यसे आत्मन अन्यम अन्यम आत्मा दृश्यसे अन्ये से, अन्यम से अन्य है, द्रस्टा आत्मा द्रस्टा होने का अन्य है. अन्यम संघात दृश्यसे आत्मा भिन्न क्योंकि दृष्टा है उसको निर्देश करते इदं, इदं भगवान उवाच शरीरं शरीरं प्राहु द शरीर कौंतेय शरी क्षेत्रमीधीये तुव वेतीत प्रहुु क्षेत्र सद्विध हे कौनते शरीर क्षेत्र में क्या दू शरीर है प्रत्यक्ष क्षेत्र कहा जाता है और शरीर के अंदर जो जाएगा आगे बताएंगे इसको जो जानता है गेय जितने सब शरीर में उसको जानने वाला जो जानता है तम तदविध क्षेत्र उसको क्षेत्र क्षेत्र को जानने वाले जानने वाले को कहते क्षेत्र ज्ञा और जो ज्ञ है क्षेत्र है शरीर क्षेत्र और शरीर को जानने वाले क्षेत्र उत्तम प्रत्यक्ष दृश्य विशिटम कि भाष्य में इधम सर्वनाम उत्तम विशिन्ष्टी इदम सर्वनामना इधम शब्द सर्वनामे है सर्वनाम के द्वारा जो कहा गया उसको दिखाते है शरीरम ऐसे सर्वनामना उत्तम जो उत्तम है वास्तव्य में उसके कार्य करते प्रत्यक्ष दृश्य विशिटम कि प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष दृश्य विशिट किंच जो सर्वनाम इधम सदृश क्या प्रत्यक्ष के लिए है तो का क्या है क्या है इधम शरीरम शरीर है कौंते क्षत्र उसको क्षेत्रम कहा क्षेत्र क्यों कहा ठीक शरीर से आत्मनो अन्तम क्षेत्र नम नि शरीर आत्मा से भिन्न है, आत्मा से भिन्न के क्षेत्र नम नि क्षेत्र नाम के निर्वचन करके कहते भगवान वासी कर शरीर आत्मा से भिन्न है क्षतनाथ क्षयाथ क्षरण क्षेत्र वस्म कर्म फल निर्भते क्षत्र की रक्षा करती रक्षा है शरीर में क्षत रक्षा हो होता है फिर मिल होता, होता है और क्षेत्र कर्म फल निर्भर जैसे क्षेत्र जमीन में अनाज फल होता है इसे शरीर में कर्म फल संपन्न होता है इसलिए ये भी क्षेत्र का ये क्षेत्र है जमीन के जैसे इसमें कर्म करता है कर्म फल होता है क्षेत्र टीका में क्षय क्षय क्षय नाश हो और क्षरणार्थ का शरीर का नाश होता है अपक्ष होता है इसलिए क्षेत्र यथा क्षेत्र बीज हम उत्तम फलती तदव क्षेत्र बीज बोया गया तो फल, फलता है इसी प्रकार शरीर में ये कर्म फल मिलता है क्षेत्र क्षेत्र पदापरिस्थित पदम इदरम कौंत क्षेत्र क्षेत्र क्या क्षेत्रशय अयर्थ्यम इति शब्द क्षेत्रशय इदम शरीर कौंत क्षेत्र में क्षेत्र क्या इत्या शब्द भी क्षेत्र को विषय करता हैदम क्षेत्रशय क्षेत्रशब्द विषय करता है अन्य व्यर्थ शब्द शब्द पदार्थक इति, में क्षेत्र इस प्रकार इस प्रकार क्षेत्र ही एवं शब्द पदार्थक शब्द पदार्थ का जता है जता है, इति इस कथ्य क्षेत्र में क्षेत्र शब्दन क्षेत्र मन ना क्षेत्र इस शब्द से व्यवहार किया जाता है कहा जाता है शरीर दृश्यम देहम उत्तर तत्व अतिरिक्त देहे दृश्य उसे अतिरिक्त दृष्ट अति दृष्टार शरीरम क्षेत्र यो व्यक्ति जो जानता है व्यक्ति का जानती आपाद तल मस्तक से मस्त जो जानता है ज्ञान नीति ज्ञान के द्वारा विषय करता है प्रत्यक्ष अनुमान शब्द जिस प्रकार प्रमाण ज्ञान में विषय करता है स्वाभाविक न उपदेशिक स्वाभाविक ज्ञान से देखता है ज्ञान जो विषय करता है विभाग सै हूँ ये मेरा हस्त ये मेरा पादे इत्यादि अलग अलग जानता है तुम वेदितरम पा प्रा प्रा तो कथी क्षेत्र के जानने वाले को क्षेत्र के कहते टीका में स्वाभाविक हम कैसे ज्ञान मनुष्य हम यदि ये ज्ञान ये स्वाभाविक है मनुष्य मानता है औपदेश देहो न आत्मा दृश्य इत्यादि विभाग ज्ञान कहते हैं आत्मा नहीं क्योंकि दृश्य है इस प्रकार भी जो जानता है देह आत्मा नहीं जो जानता है अर्थात देह में मनुष्य जो जानता है वो जानने वाला है ज्ञान विभाग विभाग करे सत्यो अतरित अपने से भिन्न रूप से देह को जानता है देह आत्मा नहीं ये देह में नहीं हूँ ऐसे जानने वाला भी क्षेत्र और देह में हूँ मनुष्य में हूँ मोटा हूँ पतला हूँ जो जानता है वो भी क्षेत्र ज्ञा क्षेत्र मित्र अत्र शब्द वैसे क्षेत्र में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के, तो, के आगे भी इति शब्द है क्षेत्र के आगे इति शब्द जिस प्रकार थे एवं इसी प्रकार कहा जाता है इसी प्रकार अत्र अत्र क्षेत्रज्ञ में आगे इति शब्द क्षेत्र शब्द विषेत्र क्षेत्र क्षेत्र ज्ञा इसे कहा जाता है इति शब्दों एवं शब्द पदार्थ का एवं शब्द पदार्थ का जो अर्थ वाला एवं पूर्ववर्थ जैसे क्षेत्र के साथ इति थी ऐसे क्षेत्र में क्या थी क्षेत्र के इति एवं आहु जानने वालों को क्षेत्र के ऐसे कहते हैं क्षेत्र की इति एवं क्षेत्र के शब्द न परम्पराहु क्षेत्र के शब्द से जानने वालों को कहते हैं परंपराहु कौन कहते प्रवक् प्रश्न पूर्वक आह कहने वाले प्रवक्ता है कौन प्रवता है प्रश्न करे कहते के प्रश्न है उसका तद विध उसको जानने वाले किसको जानने वाले तऊ क्षेत्र क्षेत्र ये विदंती ते तद विध क्षेत्र और क्षेत्र दोनों को जो जानते है ते तद विध ते ये विदंती ते तद विध जो जानने वाले इसे कहते जानने वालों को क्षेत्र ज्ञा दृश्यादीना भेद कानाव देह भावीना अनात्म धर्म सिद्ध द्रष्टारम देहादनम उक्ति सांख्या तेरण मुक्तिवृत्त तस्वेषु ऐक्युक्तिपूर्वक पर्थन अक्षरणक्यम वृत्तम अनू प्रश्न द्वारा दर्शय यहाँ क्षेत्र और क्षेत्र दो विभाग करके दृश्य को क्षेत्र रूप से कहा गया उससे भिन्न है क्षेत्र जानने वाला है तो जो जो दृश्य है गेय है वो अपने से भिन्न है अपना धर्म नहीं है बाहर जैसे जो कुछ दिखता है आपसे भिन्न है ऐसे जो देह इंद्रिय सुख दुख आदि दिखता है ज्ञान होता है दिखता मतलब गेय आपको ज्ञान होता है जिस जिसका वो आपसे भिन्न है और आपका धर्म नहीं है दृश्य दुखा नाम दुखादि नुखादि दृश्य है गे ये सब भेदक इसको दे करके आत्मा में भेद सिद्ध करते हैं कोई सुखी कोई दुखी सुख दुखादि आदि भेदक है आत्मा का उसको ले करके आत्मा भेद व्यवहार होता है कोई जन्म जनो कोई मरता है कोई सुखी कोई दुखी ये जो भेदक दृश्य है दुख सुख दुख दृश्य दि। होने का ना आत्मा धर्म नहीं है भेद देह भावी नाम जब तो देह तब तो ये रहते जब तो देहे तब तो सुख दुख आदि देह धर्म रहेंगे वो धर्म आत्मा का नहीं है अनात्म धर्म तो सिद्ध है आत्मा न आत्मा है अनात्मा देहादि है अनात्मा अनात्मा का धर्म है आत्मा का धर्म नहीं दृश्य अर्थात देह हो सुख दुख हो जितने हैं मन बुद्धि प्राण अज्ञान जितने दृश्य ज्ञ वो सब आत्मा का धर्म है अनात्म धर्म है ये सिद्ध करने के लिए दृष्टारंभ देहाद्य मुक्त ऐसे सिद्धि के लिए प्राहु क्षेत्र दृष्टा है देह से भिन्न दृश्य से भिन्न है दृष्टा दृष्टा को देह से किया प्रथम श्लोक में दृष्टा है दृश्य भिन्न है संख्या लोग कहते इतने ही दृक दृश्य विवेक कर दे प्रकृति पुरुष पुरुष है चेतना और बाकी प्रकृति प्रकृति के कार्य बुद्धि सुख दुखा दी प्रकृति पुरुष का विवेक हो गया भेद ज्ञान हो गया तो मुख्य सिद्ध हो जाएगा ऐसे संख्या दर्शन में कहा जाता है तो संख्या नाम वो तन्मात्रन मुक्ति इतने प्रकृति पुरुष का भेद ज्ञान उनसे मुक्ति हो जाएगी ऐसा कहते हैं तन्मात्रन मुक्ति वस्तुतः तो, वेदांत सिद्धांत इतने मात्र से युक्ति से सिद्ध हो जाता है इतने मात्र से मुक्ति नहीं होती तन्मात्र मुक्ति निवृत्ते मुक्ति की निवृत्ति मुक्ति नहीं होगी केवल प्रकृति पुरुष का भेद ज्ञान मात्र से मुक्ति नहीं होती तो ज्ञान कैसे होना चाहिए तस्य सर्वधेहक्ति पूर्वक हम एक ही अद्वितीय ब्रह्म है संख्या लोग पुरुष भेद मानते है उससे मुक्ति नहीं होगी योग में संख्या में एक प्रकार है एक अद्वितीय ब्रह्म में हूँ अहमअस्मी ब्रह्म उसके ज्ञान से ही मुख्य है तसे सर्वधेह एक पूर्वक जो क्षेत्र ज्ञा है सर्वदेह में एक है एक हो तो अहमअस्मी एकम अद्वितीय तभी ज्ञान होगा जो मुख्य का साधन है ज्ञान सर्वधेह ऐक्य उत्ति पुर्वक ऐक्य उथर सर्वपत्र परमार्थ अक्षर के साथ एक सर्व क्षेत्र में एक क्षेत्र ज्ञा पर क्षेत्र के साथ एक होगा उसमें भेद नहीं भेद तो उपाधि में अक्षर ने क्यों बृहत्तम अनुदेव जो पहले कहा उसका अनुवाद करके प्रश्नों द्वारा दिखाते एवं क्षेत्र क्षेत्र उक्तो क्षेत्र और क्षेत्र ज्ञ दो प्रथम श्लोक के में ज्ञान ज्ञातव्य होतावत मात्र ज्ञान इतने से ज्ञान से, से जान लेना है ये क्षेत्र और क्षेत्र ज्ञान इतने से हो जाएगा ये प्रश्न उन्हें कहते नहीं तू चत इतने से नहीं होगा ठीक है में यथोक्त लक्षणम एवं कार्य चतुर्थ लक्षणम दृश्य देहा निकुष्टम दस्टार एवं कार्यम दृश्य देस्य पृथक दृष्टा को जन्ना को क्षेत्र क्षेत्रापि बिदि सर्व क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र जान य क्षेत्र तो में क्षेत्र जान पर ही क्षेत्र एक ही सर्वक्षेत्र भारत सर्व क्षेत्र अहम अस्मी क्षेत्र परमात्मा ये ज्ञान क्षेत्र क्षेत्र यु ज्ञान तम ज्ञान मत मतम क्षेत्र और क्षेत्र का जो ज्ञान है वही ज्ञान ही मतम मेरे मत यही ज्ञान ही उसी ज्ञान से सब कुछ हो गया क्षेत्र ये के ज्ञान भाष्य में क्षेत्र लक्षण क्षेत्र के ऊपर यथोत लक्षण का टीका में यथोत लक्षण का तो दृश्य देहा निस्कृष्टम दृष्टार दृश्य देह से निष्कृष्ट पृथक दृष्टा है ये क्षेत्रम क्षेत्र क्षेत्र यथोथ तो लक्षण ठीका चापी क्षेत्र जी निपत चा दो निपते जीव से अक्षर से जीव अक्षर ब्रमे देहाज्ञ तो देह से अने क्षेत्र ओ क्षेत्र ईश्वर से भिन्न भी, भी है क्षेत्र चाँ भी चापी, चापी कहकर देह से भिन्न समझ लेते हैं सांख्य लोग इतने मात्र से मुक्ति मान लेते इतने नहीं देह से भन्न भिन्न है दृष्टा और वो परमात्मा से भिन्न ये भी जानना चाहिए क्षेत्र चापि माम विधि दोनों समुचय करने के लिए चापी दिया न क्षेत्र जम साख्य दृश्य अन्यमेव विधि सांख्य लोग जैसे कहते क्षेत्र जन इतने केवल जानना नहीं किन्तु माम चा विधि किन्तु मुझे भी जानना है क्षेत्र माम चापी विधि दृश्य से क्षेत्र के भिन्न यह से जानना है नाम चापी विधि में मुझे भी अहम ब्रह्म जो परमात्मा उसको भी जानना चाहिए तो क्षेत्र ज्ञे से भिन्न इतने मात्र संख्या तो ज्ञान इतने से नहीं परमात्मा को भी जानना चाहिए नाम चापी विधि चापी का उम चापी माम विधि क्षेत्र ज्ञा माम चापी विधि क्षेत्र ज्ञान परमात्मा को भी समझो यह सर्व क्षेत्र से एक क्षेत्र ज्ञा माम एवं ये अर्थे जो एक है, आम आम जाना। जानी। है। अनेक सर्व क्षेत्र में एकत्रह पर ही मुझे जान संबंध सूचय परमेश्वर विदि जानी पर संसारी क्षेत्र क्षेत्र ब्रह्मदिस्तंभ पर्यतानेकत्रोपाधि प्रभक्त तम निरस्तपाधि सदसदादी शब्द प्रत्याय गोचर विद्धि अभिप्राय सर्व क्षेत्र सु क्षेत्र ज्ञ सब में एक ही क्षेत्र ज्ञेत्र में एक ही क्षेत्र जो ब्रह्मादि स्तंभ पर्यत अनेक क्षेत्र उपाधि प्रविभक्त वही क्षेत्र ज्ञा ही अनेक उपाधि से विभक्त है उपाधि के कारण ब्रह्मा से लेकर स्तंभ तीर्ण तक जितने सब जीव है अनेक क्षेत्र उपाधि क्षेत्र अनेक क्षेत्रीय शरीर अनेक क्षेत्रों में से क्षेत्र रूप उपाधि के कारण भिन्न भिन्न दिखता है वस्तु तो भिन्न नहीं है एक ही है क्षेत्र रूप उपाधि के कारण भिन्न भिन्न भान होता है तम तो जो क्षेत्र है उसमें उपाधि का संबंध वास्तव में नहीं निरस्त सर्वोपाधि सर्वोपाधि निरस्त सर्वोपाधि यथ उपाधि भेद निरस्त उपाधि भेद उसमें है निरुपाधि का शुद्ध एक स्वरूप ही सद असदादि शब्द प्रत्ये उसको सद असत आदि किसी शब्द, शब्द का विषय नहीं शब्द जन्य ज्ञान का विषय नहीं जो सचित आनंद में सत्य कहें तो असत नहीं है सत, सत, असत आदि शब्द प्रत्येक आगो चला जहाँ सत शब्द ब्रह्म शब्द आदि कहा जाता है वे लक्षणा से कहते हैं साक्षात शब्द शक्ति का विषय नहीं शक्ति का विषय होने के लिए शक्यता आवश्यक धर्म होना चाहिए कहीं जाति है कहीं गुण है कहीं क्रिया है कहीं संबंध है विशेषण कुछ रहने पर ही शब्द सक... होता है शब्द का अर्थ होगा शक्यता आवश्यक धर्म नहीं निर्विशेष ब्रह्म है निर्विशेष होने का कारण किसी भी शब्द साक्षात शक्ति के द्वारा ब्रह्मो को कथन नहीं करता है ब्रह्म आत्मा शुद्ध अक्षर जो शब्द कहते हैं सब पहले ईश्वर को कहेंगे सर्वज्ञ सर्वस्वी उसमें शक्ति है उसके द्वारा लक्षण के द्वारा शुद्ध ब्रह्म को कहेंगे इसलिए अत व्यावृत्याम अभिदत् श्रुति भी ब्रह्म को कहते न तद अत तद है ब्रह्म उसे बिना ब्रह्म भिन्न ब्रह्म भिन्न की व्यावृति निषेद करके ही उसको कहेंगे चकितम अभिद्ध दूर में रह करके लक्षण के द्वारा श्रुति साक्षात नहीं इसे सद असद आदि शब्द का विषय नहीं प्रत्येक ज्ञान का विषय नहीं यही सर्वि निर्विप निर्विशेष ब्रह्म उपाधि भेद रहित शुद्ध क्षेत्र के एक ही सर्व क्षेत्र में जिसका भेद उपाधि के कारण दिखता है तत्व शब्दी गोचर से कथम तद विपरीत ब्रह्म आशंका क्षेत्रोपाधिक भेदभाज क्षेत्र उपाधिक भेद को भेदम भजनते भेदभाज भेद वाले क्षेत्र उपाधि के भेद वाले तप्त शब्द शब्द मनुष्य पशु ब्रह्मा आदि अलग अलग शब्द ज्ञान का विषय तो ब्रह्मत्व की शब्द का विषय नहीं तद विपरीत दी तो उसमें ब्रह्मत्व बुद्धि कैसे होगी ये तो शब्द प्रत्यय का विषय है ब्रह्म का विषय नहीं ऐसा संक्रांत कहते वस्तुत तो तो ब्रह्मादि स्तंभ पर्यत तो अनेक क्षेत्र उपाधि प्रविभक्त हुई है निरुपाधिक उसमें कोई शब्द प्रत्ये विचर नहीं दिखता है उपाधिक तो उत्तरार्थम ये हो गया उत्तरार्ध क्षेत्र क्षेत्र मतम उसका व्याख्यान करते भगवान मैसेकर हे, हे भारत जस्म क्षेत्र क्षेत्र ज्ञा ईश्वर याथात्म व्यतिरिक न ज्ञान गोचरम अन्य अवशिष्ट अस्त क्षेत्र क्षेत्र ज ईश्वर याथात्मा बेहतरेगा न एक क्षेत्र दूसरा क्षेत्र ज्ञा क्षेत्र ज्ञा ईश्वर है उनका वास्तव स्वरूप याथात्म है उसको छोड़ करके अन्य कोई भी ज्ञान का विषय नहीं ज्ञान गुचरम, अन्य नशी तुम कोई बचा नहीं तस्माद क्षेत्र क्षेत्र ज्ञोर ये दो क्षत्र होता तो अन्य कोई अन्य कोई ज्ञान है ही नहीं दोनों का ज्ञान ही ज्ञान है और कोई ज्ञान नहीं क्षेत्र क्षेत्र ज्ञर ज्ञत ये दोनों जो क्षेत्र और क्षेत्र उनका जो ज्ञान है क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान है नषय क्रिय थे जिस ज्ञान के विषय क्षेत्र और क्षेत्र के होए वही, वही ज्ञान ही यथार्थ ज्ञान है तज ज्ञानम ज्ञान मतम अभिप्राय माम ईश्वर से विष्णु तज ज्ञानम मतम जिस ज्ञान के द्वारा क्षेत्र और क्षेत्र के दोनों विषय होते इनको ठीक ठीक समझ लेना ही वही सम्य ज्ञानम मतम अभिप्राय ईश्वर से विष्णु ठीक है तदेव विषय क्षेत्र क्षेत्र न सम्य ज्ञान तत् क्षेत्र क्षेत्र भिन्न तो भिन्न है भेद विषय करने वाले ज्ञान सम्य ज्ञान कैसे होगा अद्वितीय ज्ञान सम्यक होना चाहिए तस्वीर विवेक ज्ञान से वाक्यार्थ ज्ञान द्वारा मोक्ष उपयुक्त तो न सम्यक तो से पहले क्षेत्र क्षेत्र का विवेक ज्ञान होगा <coughs> तत्व ज्ञान होने पर वाक्यार्थ त्याग लक्ष्यार्थ ज्ञान होगा क्षेत्र ज्ञान चैतन्य वही तत्पद का लक्ष्यार्थ है तब विवेक ज्ञान वाक्यार्थ ज्ञान का कारण है विवेक ज्ञानों से वाक्यार्थ ज्ञान होगा तो विवेक ज्ञान दोनों का क्षेत्र क्षेत्र का भेद ज्ञान वाक्यार्थ ज्ञान जनक होता है वाक्यार्थ ज्ञान के द्वारा मोक्ष का साधन साक्षात विवेक ज्ञान मुख्य साधन ही क्षेत्र क्षेत्र का पृथक भेद ज्ञान मोक्ष का साधन नहीं क्षेत्र चेटर क्षेत्र का भेद ज्ञान होने पर तत्तम तो से महावाक्य के अर्थ का ज्ञान होगा महावाक्य अर्थ ज्ञान ही मुख्य का साधन है तो अर्थ ज्ञान मुख्य का साधन होने से वाक्यर्थ ज्ञान के द्वारा विवेक ज्ञान भी मुख्य का साधन परम्परा से हुआ इसलिए उसको सम्यक कहा गया वस्तुतः सम्यक ज्ञान तो वाक्यार्थ ज्ञान ही किन्तु उसके वाक्यर्थ ज्ञान के द्वारा विवेक ज्ञान भेद ज्ञान भी मुख्य का साधन हो जाता है इसलिए विवेक ज्ञान को भी सम्य ज्ञान कहा गया समय तो सिद्ध रेखी बाबा जीव ईश्वर मुक्तम आक्षेप थी अभी आक्षेप करते जीव ईश्वर एक कैसे होगा नु भाष्य में सर्वक्षेत्र एक नद्यतिरित भोक्ता विद्यते चेत ये सिद्धांत है सर्वक्षेत्र एक ही क्षेत्र ज्ञा वह ईश्वरे तो उससे अतिरिक्त तो कोई है नान्यस्तत्व व्यतिव स्मात नान्यो अस्मात एक आत्मा से अन्य कोई भुक्ता ही नहीं सर्वत्र परमात्मा ही क्षेत्र यदि अन्य भुगता नहीं है तथा ईश्वर से संसारित तो, अन्य कोई भुगता नहीं तो संसारित तो फिर किसमें रहेगा एक ही ईश्वर है चेतन उसमें ही संसारित तो प्राप्त होगा क्योंकि ईश्वर से भिन्न कोई चेतन है ही नहीं सर्व में एक ही क्षेत्र ईश्वर है क्षेत्र तो के चेतन एक होने से संसारित संसार धर्म ऐश्वरी प्राप्त हुआ ईश्वर व्यतिरिक संसार अन्य स्वभाव अथवा दूसरे आपत्ति है ईश्वर से भिन्न कोई संसारी जब नहीं है तो संसारी नहीं तो संसार भी नहीं रहा संसार अभा संसार अभाव प्रसंग फिर तो संसार का अभाव प्रसंग हो जाए संसार ही नहीं रहेगा संसार अभाव हो तो क्या होगा हो, हो जाए संसार का अभाव अथा ईश्वर तो में संसार तो प्राप्त हो जाए तय अनिष्ट दोनों अनिष्ट ईश्वर में संसारित तो अनिष्ट है और संसार नहीं ये भी नहीं क्यों अनिष्ट है बंध मुख्य हेतु ज्ञान अज्ञान शास्त्र ये सब व्यर्थ हो जाएगा यदि संसार ही नहीं तो बंध मुख्य उसके प्रतिपादन करने वाले ज्ञान अज्ञान ये सब व्यर्थ हो जाएगा और प्रत्यक्षादी प्रमाण विरोध प्रत्यक्षाधि प्रमाण से संसार दिखता है कि कहीं संसार है नहीं प्रत्यक्षता में संसारी सुखी दुखी हो कहीं संसारी नहीं है ये सब प्रमाण और मैं ज्ञान किसको होता नहीं सब तो संसारी ज्ञान प्रमाण के विरुद्ध होता है इसलिए ईश्वर में संसारित्व तो, अर्थात संसार है नहीं ये दोनों अनिष्ट है ये दोनों प्राप्त अनिष्ट प्रसंग होता है यदि ईश्वर एक ही सर्व में क्षेत्र ज्ञा हो तो ये दो सौ ठीक है जीव ईश्वरी एक अत्य जीव से ईश्वर व तीवे अंतर्भाव पूरा पक्ष पूछता है जीव ईश्वर यदि जी एक है जीव ईश्वर एक हो तो, तो जीव का ईश्वर के अंतर्भाव मान लेना ईश्वर से भिन्न जीव नहीं जीव ईश्वर मंत्र अंतर्भूत तो बोलिया ऐसा मान लेना है अथवा तस्य जीवे व अंतर्भाव अथवा ईश्वर का जीव में अंतर्भाव कर लो ईश्वर नाम कोई नहीं जीव से भिन्न दो विकल्प करते नाद्य जीव के सर में अंतर्भाव कर देंगे जीव से परस्मा अन्य तो हावी जीव ईश्वर से अन्य नहीं रहा उसमें अंतर्भुत तो हो गया यदि परस्मात्मा से जीव अलग रही नहीं रहा तो फिर संसार निरालंबन हो गया संसार का तो निरालंबन नहीं हो सकता है उसका कोई आलंबन आश्रय मानना पड़ेगा जीव ईश्वर में अंतर्भूत तो हो गया तो संसार तो निरालंबन नहीं हो सकता है संसार का आलम्बन आश्रय मानना पड़ेगा कहीं ना कहीं संसार निरालंबन तो अनुपत्या फिर और कौन रहा जीवत ईश्वर तो तो में अंतर्भुत हो गया केवल एक ईश्वर है परस से वो तदाश्रित तो प्रसंग ईश्वर में ही संसार आलम्बन तो प्रसंग संसारी ईश्वरी हो जाएगा ये आपत्तिन अभिचा और अनस् अन्य अभिचाह में आया अन्य ईश्वरी पश्य थी और भोग कर्म फल भोग नहीं करता है न तसारिता ईश्वर में संसारिता नहीं है ऐसे सिद्धांति कहेगा इतना आसंख्य तो पूर्व पीछे द्वितीय में दूसरे थे यदि ईश्वर संसारी नहीं थे तो द्वितीय है द्वितीय क्या है ईश्वर वही तस् वीव अंतर्भाव ईश्वर का जीव में कर दो तो हो जाएगा क्या होगा ईश्वर व्यक्ति संसार नहीं हो तो फिर संसार भाव प्रसंग द्वितीय जीव चेत ईश्वर अंतर्भवती यदि जीव में ईश्वर अंतर्भाव हो गया तथापि तत्व अन्य संसार भाव उस अन्य कोई संसार नहीं था तस्व संसार अनिष्ट ईश्वर में संसार ही नहीं संसारो जगत अस्तम कचे संसार में जो संसार है जगत में रहेगा नहीं नष्ट हो गया संसार ही नहीं तो सिद्धांतिक कह सकता ठीक है नहीं हो संसार नहीं हो अ में संसारित मान लो प्रसंग द्वेश्वम प्रसंग तो अनिष्ट इसका निराकरण करता है पूरे पशी तत्व अनिष्टम ऐसा नहीं कर सकते ईश्वर में संसारी हो तो। अथा संसार का है ही नहीं ये दोनों अनिष्ट है संसार अभाव यदि संसार नहीं है ऐसा कहेंगे तर तो अन्य पिपलम साधो की में कहा गया दोनों है द्वार सुपन्ना जैसा जैसा दोनों में से एक कर्म फल वो करता है बंध शास्त्र है तद है कर्मकांड और कर्म विषय कर्मकांड कर्म कर्म कितने बड़े असार मंत्र कर्मकांड के लिए अन्य हो जाएगा ईश्वर आशीत संसार संसार यदि ईश्वर में आशित मानेंगे तद अभोक्तृत्व श्रुत ईश्वर अभोक्ता है अनशन अन्य अभिचार इसका विरुद्ध होगा और ज्ञान फिर क्या जरूरत है मुख्यतः हेतु ज्ञानार्थ से अन्य आनंद कोई जरूरत नहीं संसार संसार है नहीं था ना प्रसंग प्रसंग प्रसंगठता ये दोनों जो प्रसंग है ईश्वर में संसारित्व अथवा संसार का अभाव ये दोनों प्रसंग इष्ट नहीं कर सकते संसार अभाव प्रसंग से अनिष्टत्व हेतु दूसरे भी कहते संसार अभाव प्रसंग इष्ट नहीं कर सकते प्रत्यक्षादि प्रमाण विरुद्ध है प्रत्यक्ष दिखता है संसार सुखी दुखी संसार का अभाव कैसे कहेंगे तत्र प्रत्यक्ष विरुद्ध अब एक एक प्रत्यक्ष विरुद्ध कैसे प्रमाण विरुद्ध कैसे एक एक कहेंगे ओ सं मित्र शु